लेसन 23 पेज नंबर 255 वह लड़का उर्दू तो पढ़ेगा वह लड़का उर्दू पढ़ेगा आप ठीक तो हैं आपने दरवाजे में ताला लगाया तो है अगर कल फुर्सत मिली तो मैं आपके यहाँ आऊंगा पेज नंबर 256। अगर कल फुर्सत मिलती तो मैं आपके यहाँ आता जब वह आया तो बच्ची रोने लगी चुप रहो नहीं तो मार खाओगे जल्दी भागो नहीं तो पकड़े जाओगे तो आप क्या चाहते हैं ही सुरेश ने किताब खरीदी ही है मैंने ही किताब खरीदी है मैंने ही किताब खरीदी है मेरा मित्र नहीं मैंने यही बात कही थी वहाँ दो ही आदमी हैं राम उठा ही था कि उसकी माँ ने जल्दी खाने को कहा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है पेज नंबर टू फिफ्टी सेवन यहाँ खुशबू ही खुशबू है भी हम भी फैसला करेंगे हमने भी फैसला किया बच्चा भी यह जानता है इस दशा में तुम भी जाते हो गरीबी सख्त थी फिर भी वह निराश नहीं हुआ दर्द बहुत था तो भी मैं नहीं चिल्लाया वह भूखा मर रहा था तो भी उसने खाना नहीं मांगा सख्त गरीबी में भी वह निराश नहीं हुआ ठंड पड़ने पर भी लोग पार्क में सैर किए। पिताजी के डांटने पर भी राम हर किसी से लड़ता है पेज नंबर 258। उसने ईमेल ही नहीं भेजा फोन भी किया राम शराब ही नहीं पीता सिगरेट भी पीता है चाहे सब लोग बराबर हैं चाहे दौलतमंद चाहे गरीब क्या यह और क्या वह चाहे बरसा हो या बर्फ पड़े हम जाएंगे चाहे मैंने समझाया फिर भी वह नहीं माना चाहे वह अमीर है फिर भी कंजूस है पेज नंबर 259 चाहे जो लोगों ने कहा हो वह अपना काम करता रहा चाहे जहां राम गया हो लोग उसके दर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे चाहे कुछ भी हो मैं अपनी कही हुई बात पर कायम रहूंगा कि उसने कहा कि मैं बाग में होऊंगा मैंने सुना है कि बातचीत नाकाम हो गई मुझे अफसोस है कि तुम परीक्षा में फेल हो गए यह संभव है कि उसे खबर मिली हो यह जरूरी है कि वह दवा खाए सीता इतनी सुंदर है कि सब लोग उससे मिलना चाहते हैं मैं घर आया ही था कि बारिश होने लगी पेज नंबर 260। एक काम पूरा नहीं होता कि दूसरा आ पड़ता है पता नहीं उसने क्या कुछ खरीदा कि एक भी पैसा ना बचा क्या लेंगे कॉफी की चाय मैं कि बेकार हूं किस तरह शादी का खर्च उठा सकूंगा सही अब्लिक तो सही जैसा तुम चाहो वैसा सही वह आएगा तो सही तुम आओ तो सही यह उत्तर सही है और हमने चाय पी और पकोड़े खाए कुछ और कपड़े दिखाइए और कुछ कपड़े दिखाइए और अच्छा कपड़ा लाइए पेज नंबर 261। अच्छा अच्छा तुम अभी तक काम कर रहे हो अच्छा अच्छा तो आज तुम्हारा जन्मदिन है क्यों ओब्लिक क्यों ना क्यों बेटी तू दावत में जाना पसंद करेगी क्यों ना हम लौटें वर्ल्ड जाएं ना ओब्लिक ना यह कहानी दिलचस्प है ना चाय पीजिएगा ना ना ना सर्दी है ना गर्मी उसके नाम माँ ना बाप। पेज नंबर 264। अफसोस ईमेल कंजूस कायम गर्मी गरीबी जन्मदिन डांटना दर्शन दावत दीपावली नाकाम पकौड़ा मन मन लगाना मार रद्द शरद संभव समारोह सामना आयोजित रितु कॉफी खर्च गरीब चिंतित जरूरी ताला दवा दिलचस्प दौलतमंद निराश भूखा महान मां, मैच व्यापारी शर्म सख्त सही साहस